वन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री संकल्प कल्प ग्रंथ की जय श्री इंद्रताय गौर हरी श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राघारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय बोलवृंदावंदे हरि लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयत पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यमलगल्तम बाग्म ममृतम जगत्प्य विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षत्यम पर धाम जगद्धा प्रेरणे आ प्रवर्तितो हम प्रेरणया प्रवर्तिहबरा तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्यदेव हम वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीप्रण रघुनाथी साइतम सवधूतम पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा पाद सह गणलताी विशाखाविता आजान लितुज कनकाव संकीर्त संकीर्तन पितरौ कमलायताक्षंभरौ द्वरौ युगधर्मपाल बंदे जगत्वता मरांध्य ज्ञानशलाकया तस्मै तस्म श्रीगुरव मधुरेश माधुरी मै माधव मुरली मतल का मत मदन मोहन मुदा मृदय मनसो महामोह नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत नरम चरोतम दिवीं सरस्वती व्या तथोदी वाचाकुभ्य कृपाद्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु करुणां करुणाबुराशे हे ऊपुर्गत जनकदयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दास श्रीजीव मे कुर्रा तुलसी काननम यत्र का पुराण तो लाल की जय श्री परम मंगल श्री संकल्प कल्पद्रुम पूर्व प्रसंग में श्री श्याम सुंदर की प्रयाग के साथ मध्यान्ह लीला में जो मध्यान्ह लीला का एक भाग है जो चौपड़ लीला चौपड़ पास खेलने की लीला उस पाशा लीला का पैसठवें श्लोक में वर्णन कर रहा है श्री गोर हरि श्री श्याम सुंदर जितने भी अपने आभूषण हैं उनको लगा रहे हैं और सब हारते हुए चले जा रहे हैं अंत में जब कुछ नहीं बचा तब श्री श्याम सुंदर ने और श्री प्रिया जी ने श्याम सुंदर प्रिया जी नहीं लगाएंगे ये सखियों का तमाशा है ये सखियों की प्रेरणा है सखियों ने उ करके क्योंकि ये चौपर पांसी का खेल ही ऐसा है कि इसमें खिलाड़ी किसी दूसरे के कहने से बहुत जल्दी प्रवृत्त हो जाता है और छोड़ नहीं पाता है कोई दूसरा जो दाब की कहता है वो दाब बिना विचारे वो दाब लगाई चला जाता है तो ये तो दूत क्रिया का एक सहज स्वभाव ही है कि उसमें किसी दूसरे की प्रेरणा से आवेश में आकर के व्यक्ति विवेक को खोकर के अपने सर्वस्व को भी दापर लगा देता है तो यहां जितनी भी सखी गण है उन सबों ने शिवप्रियालाल उनको बढ़ा करके उन्हें एकदम उत्साह पैदा करके और कहा कि अब दाव जो है उनपे आप जो हारेगा वह दूसरे को स्वयं ग्रहाश्लेष प्रदान करेगा जो हारेगा वह कहीं बू का बंधन प्रदान करेगा चुमन प्रदान करेगा और श्री ऐसा दाव जिसमें कि जीतने वाला भी जीते और हारने वाला भी जीते तो ऐसे अद्भुत दाव को लगाते हुए श्री प्रियालाल विराजमान हुए और जब श्री प्रिया जी हार गई हैं उस समय श्री किशोरी जूस श्याम सुंदर से कह रही हैं बोल श्याम सुंदर मेरी एक सखी है वो भृंगी जो कि निषाद राज की पुत्री है भील राज की पुत्री है उसको मैं तुमको समर्पित करती हूं जो कुछ भी हमारा लेनदेन है उसको वो कर लेगी ऐसा पैसठवें श्लोक में पूर्व प्रसंग में कह उसी प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं के उतम आत्मदयतम प्रतिपक्ष से माम हे श्री राधे के कब वो अवसर होगा हे मेरी श्री स्वामी श्री विनोद मंजरी जी विश्वनाथ कविराज ये रहे हैं कि कब वो अवसर होगा कि ऐसे श्याम सुंदर को कह करके के मैं अभी बुला रही हूं भंगी को और ये कहकर के शोरी जी प्रतिपक्ष से मान तो आत्मदायित्व माने कृष्ण से ये कहेंगी और फिर मुझसे ये कहेंगी कि इति द्रुतपाद पाता कि जा जल्दी से उस भंगे को बुला करके ले आ और उनके आदेश को प्राप्त करके मैं जल्दी से जाऊंगी द्रुतपाद पाता जल्दी जल्दी चल रखती हुई लंबे लंबे डग रखती हुई भृंगी जी को बुलाने के लिए मैं जाऊंगी और ताम आने आने जब भृंगी जी को लेकर के आऊंगी उपमुकुंदम अथाश आनी और श्री श्याम सुंदर के पास में उस भृंगी को जब विराजमान करूंगी तो तब लज्जे आनी श्री श्याम सुंदर आज लज्जित तो हो जाएंगे और सुमुखी हानी जितनी भी गोपी गण है वे भी श्री श्याम सुंदर के ऊपर बड़ी हंसी करेंगी मान कह रही है हमारी श्री इनके तो चरण वंदना तुमको करनी चाहिए इनको दाव के ऊपर जीता नहीं जा सकता है दाव के लायक तुम्हारे दाव के लायक तो ये भृंगी ही है ऐसा कहकर के, के जितनी भी सखीगण है वे सब परिहास करती हुई विराजमान आगे कर रहे लम बृजपुर प्रभू अभारपटाधर सीधुसीक्ता मृ्यति चित्रमेत अब जितनी भी सखी गण है वे कह रही हैं श्री आकल ब्रिजपुरे मुरली तर तबई का बोल श्याम सुंदर इस पूरे ब्रिजपुर में आपकी यदि कोई स्वकिया है तो वो स्वकिया कौन है बोल केवल मुरली है हम सब तो पर किया है ब्रिज में पर किया भाव है तो कह रहे हैं हम सब तो पर किया है इस ब्रिज में आपकी यदि कोई स्वकिया है तो वो स्वकिया केवल मुरली ही है सुया केलम केलम ब्रिजपुर मुरली तबिका इस पूरे ब्रिजपुर में मुरली ही आपकी अपनी सुया नायिका है आपकी अपनी नायिका स्वकिया मुरली ही है और सब तो पर है, वारिमानता है मुरली जो है वो स्वकिया है प्राभूत नताम आपे भवान अभी तुम सभारिया परंतु हाय हाय एक भार्य को भी तुम संभाल करके नहीं रह रख सके जय वो बलेहारी है <laughs> श्याम सुंदर की हंसी हो रही है कि नाम आपे भवान अभी तुम उस अकेली जो स्वकिया थी अकेली तुम्हारी जो प्रिया थी उस प्रिया को भी अभी तुम आप उस स्वभाव्या को जो आपकी विवाहिता आपकी स्वकिया थी ऐसी स्वकिया एक मुरली को भी अभी तुम न भवान आप उसकी रक्षा करने में अभी तुम्हारे रक्षा अभी रक्षा करने में आप समर्थ नहीं हुए प्रभुत न अपी भवान अभी तुम तो, उसकी भी रक्षा करने में आप समर्थ नहीं हुए सभार्याम जो कि तुम्हारी सभार्या तुम्हारी सदा के साथ में रहने वाली थी उसको भी नहीं संभाल सके साल लंपटापी फिर बोले अरे श्याम सुंदर का क्या दोष है वो वंशी जो है वही लंपटा है <laughs> ये बंशी के प्रति ईर्ष्या भाव बंशी बोले बोले बंशी ही तो निशे वो लंपट है बंशी ही इसलिए भवत अधिकता आपके अधरात के अमृत से सिक्त होने पर भी अन्यम समय मृग्ञी मृग्यति चित्रमेतक तुम्हारे हाथ से छूट गई है ये बंशी चोरी लीला का वर्णन है तुम्हारे हाथ से छूट गई है और मैं जाने कहा गई है हाय हाय मैं जाने कहां कहां भटकती हुई वो वंशी डोल रही है तो या तो तुम्हारा दोष है या उसका दोष है दो में से किसी एक का दोष है या तो अपनी प्रिया होने पर भी तुम उस वंशी को नहीं संभाल सके ये तो तुम्हारा दोष फिर कह रहे हैं बोले नहीं श्याम का दोष नहीं भी हो तो वो वंशी भी स्वयं स्वभाव ती वो चंचल स्वभाव वाली है इसलिए वो बंशी श्याम सुंदर को छोड़ करके न जाने कहा भटक रही होगी न जाने कौन पुरुष को कोई हमें बजाने वाला मिल जाए ऐसा कौन पुरुष को ढूंढती हुई वो बंशी ढूंढ रही है और यहां पर वंशी के प्रति जो ईर्षा भाव है वह ईर्षा भाव प्रकट हो रहा है तो कभी श्री श्याम सुंदर उस चौपड़ के खेल में ही श्री ललता जी ने श्याम सुंदर से श्री किशोरी जी से कहा श्याम सुंदर सब तो हार गए हैं पूरे आभूषण कान के कुंडल माथे का मुकुट गले की कौस्तुमणी सब हार गए हैं एक चीज रह गई ये श्याम सुंदर की फेंट में ये बंशी जो खुरसी हुई है ना उसके उस संकेत किया ललता ने और ललता के संकेत को पाकर के श्री किशोरी जी श्याम सुंदर से बोली बोल श्याम सुंदर सारे आभूषण हमने ले लिए इन सबों को आप वापस ले सकेंगे आपके पास में अभी एक रत्न विराजमान है इस रत्न को भी दाप के ऊपर लगा दो बोले कौन सा बोले ये बंशी जो है ना आपने जो अपने फेंट में रखी है इस बंशी को दाप के ऊपर लगा दो और श्री श्री के कहने पर श्री ने जब लगाई तो दूर कह रहे हैं ठीक है हमारा सखा बंशी लगा रहा है तुम क्या लगाओगे अभी दाप पर श्री किशोर जी कह रही हैं मैंने अपनी मेहती बीरा दाप पर लगाई तो श्याम ने तो लगाई अपनी बंशी और श्री प्रिया जी ने लगाई अपनी मेहती बीण और जब शिवप्रिया जी ने पासे फेंके पासे की वो संकेत करती हुई अंगुली द्वारा अंगुलिया दिखा रही हैं बोले श्याम सुंदर ये बंशी हमने जीत ली जीत ली ये दाव हमने जीत लिया और ऐसा कहकर के श्री प्रिया ने बर्बसता करते हुए बल का प्रयोग करते हुए श्याम सुंदर की फेंट में लगी हुई वंशी को छीन लिया और जैसे ही वंशी हाथ में आई उस वंशी को हाथ में लेकर के कह रही है कि अरे वंशी तेरा सब वंश में जन्म हुआ है तू श्याम सुंदर के हाथों में पली है परंतु एक बात बता तू ने कुलस्त्रियों के धर्म को नाश करने का ये व्रत कहां से लिया ये ये दुर्ग कहां से आया ऐसा बैशी के साथ में उल्हाने की जो वचन है उन उल्हाने के वचन श्री कह रही है बहुत सारे वैश्यू को लेकर के जो भी आक्षेप के वचन है किम प्रश्नाक्षेप कुत्सायाम बितर का भाष गोचरे बैंसु को लेकर के एकांत में अनेक अनेक वचन अरे गोप्य दयम कुशलम्स में बेणु इस बेणु ने ऐसा कौन सा कुशल किया यदि ये वेणु मिल जाए तो इससे हम पूछेंगे ऐसे किम शब्द जो है उनके छह प्रकार से ये ब्रजगुप्पिक श्री किशोरी जी उस समय अर्थ कर रही हैं छह प्रकार से अर्थ कर रही हैं किम का एक अर्थ है किम प्रश्न दूसरा है आक्षेप तीसरा है कुत्सा चौथा है वितर्क पांचवा है आभाष और छठा है गोचर व्याकरण शास्त्र में निरूपण किया गया है कि किम प्रश्नाक्षेप आक्षेप वितर का भास गोचरे है यहां पर छहों जो भाव हैं गोपे किम आचरतायम कुशलमश वेणु इस वेणु ने कौन सा ये कुशल कार्य किया ये छहों के छहों जो भाव हैं वो छओ के छो भाव किम में प्रश्न हो रहे हैं कि अधिसंखी सबसे पहले प्रश्न कि यदि ये वंशी मुझे मिल जाए तो इस वंशी के से पूछूंगी अरे बंशी कौन से मंत्र का तू जप करती है वो मंत्र हमको भी बता दे उस मंत्र के अनुष्ठान की पुरस्करण की क्या रीति है ये हमको बता दे उसमें क्या वर्जनाएं हैं और क्या विधि है उस विधि निषेध को भी हमारे सामने बता दे तो किम ने जो साधन किए हैं जो व्रत किया है किस मुहूर्त में कौनसी तारीख से कौन सी तिथि से कौन सी तिथि तक कितने दिन का व्रत है क्या उसके निषेध हैं, क्या उसकी विधि है इन सब को हमको बता दे तो प्रश्न वंशी ने जो तप किया है वो तप ही हम करेंगे किम प्रश्न फिर आक्षेप आक्षेप कहती हुई हाय हाय इस वंशी को जरा लाज नहीं है दा, ये अधर ये सुधा दामोदर की वो हम गोपियों की संपत्ति है श्री तो उदार हैं हैं प्रेम वश्य है, इसलिए जल्दी से दामोदर नाम के द्वारा ये दिखला रहे हैं कि वे प्रेम के बशीभूत हो जाते हैं इसलिए वे अपनी अधर सुधा को भले इस को प्रदान कर रहे हैं परंतु तो, ना श्याम सुंदर की संपत्ति है ना इस बंशी की संपत्ति है ये अधर्षा तो हम गोपियों की संपत्ति है और हमारी अनुमति के बिना श्याम सुंदर इस अधर्सा को कैसे किसी दूसरे को दे सकते हैं तो ये आक्षेप के हमारे बिना पूछे चोर करके चोरी करके इस चोरनी बंशी ने श्याम सुंदर की अधर सुधा का पालन किया उचित नहीं है उचित नहीं तो दामोदर अधर सुधाम आपे का ये दामोदर की अधर सुधा हम गोपियों की संपत्ति है और उस संपत्ति को यह वंशी अकेले कैसे पान कर रही है चुरा कर के पान कर रही है यह आक्षेप के वचन है क्या जी तुझे जी नहीं आती है तेने हमसे पूछा श्याम सुंदर के अधर कहा तू कैसे पान करने लगी और भूमते स्वयं जरा अवशिष्ट रसम हमारी पूरी की पूरी संपत्ति को अकेली ही पी गई यत अवशिष्ट रसम इसने कुछ भी छोड़ा नहीं श्याम सुंदर के उठ से निकल करके अधी में बहते हुए जिस समय बैंशी के छोर से एक बुद्ध कहीं श्री यमुना जी के किनारे यमुना जी के जल में गिरी यमुना के जल में उस यमुना के जल से पौष्ट हुए जितने भी वृक्ष हैं वे सब अपने आप को धन्य मान रहे हैं जैसे यदि किसी वंश में एक वैष्णव उत्पन्न हो जाए एक रसिक उत्पन्न हो जाए तो पूरा वंश अपने आप को धन्य मानता है इसी प्रकार हरिवंशी इस वैशी के सौभाग्य को देख करके श्री वृक्ष और नदी वृक्ष हैं पिता तो वृक्षों के बंशी में ये बंशी उत्पन्न हुए बेतों के बंशी में और यमुना नदी वे हैं माता तो जैसे माता पिता किसी वैष्णव का दर्शन पुत्र का दर्शन करके धन्य हो जाते हैं इसी प्रकार आय तर वो यथा यथाजिया जो आर्यगण है वे जैसे प्रसन्न हो रहे हैं ऐसे ही वृक्ष और ये नदिया माता पिता के समान अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रही हैं तो किम प्रश्न आक्षेप आक्षेप में हमारी जो अधर सुधा है उस आधर सुधा को ये बैशी अकेले पान कर रही है ये उचित नहीं है उचित नहीं ऐसे आक्षेप कर तो किम प्रश्न गोप्य के माचर दयम ये बैंशी इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया तो किम प्रश्न जो है वो किम किम का एक अर्थ हुआ प्रश्न दूसरा हुआ आक्षेप तीसरा हुआ कुत्सा बोले हाय अरे सखी देख तो सही कि ये बैंसी हमको चढ़ा चढ़ा करके हमारे धन को हमारे सामने ही पान कर रही है सके अब तो इसको रोकना पड़ेगा ये बड़ी ढीठ है अब वेणु शब्द जो है वो संस्कृत में पुणलिंग भी है वैशी शब्द तो स्त्रीलिंग है परंतु वेणु शब्द जो है वो पुणलिंग है इसलिए कुत्सा में कह रही हैं कि हाय जो हम प्रमदाओं की संपत्ति है उसको पुरुष जाति होकर के ये वेणु पान करता है ये तो और भी बुराई की बात है निंदा की बात तो किम प्रश्ना क्षेप कुत्साया तो कुत्सा जो है वो कुत्सा में मिंदा कि हमारी संपत्ति को बिना पूछे पान करना वह भी पुरुष जाति होकर के पान करना वह भी हमारी आंखों के सामने हमारी संपत्ति को ये लूट रहा है ये वेणु अरे सके इस वेणु को अत्यंत अत्यंत डांटना चाहिए इस बेणू की मिंदा करनी चाहिए तो किम प्रश्न आक्षेप कुत्सा तो कुत्सा में कह रहे हैं हाय किम पि ये इसको शोभा देता है क्या कि ये हमारी संपत्ति को स्वयं पान कर रहा है ये वेणु ऐसे कुत्सा करती हुई कुत्सा मान्य निंदा निंदा करती हुई भी विराजमान होती हैं इसी श्लोक इस में वितर्क एक चौथा भाव प्रकट हो रहा है चौथा भाव है वितर्क श्री गोपी श्याम सुंदर को बैंसी बजाते हुए और बैशी के द्वारा श्याम के अधर का पान होते हुए देखकर के वितर्क करती हैं कि अरी सखी प्यारे के अधर जादूगर है वितर्क कर रही है कि श्याम के अधर जादूगर है वे जिस चीज को छूने वो ही चिन्ह में बन जाती है देख देख ये बंशी जो रूखी थी जो आठ आठ छेलो से युक्त थी पोली थी आज इस बंशी को देख जो बिल्कुल सूखी निष्प्राण जैसी थी वो बंशी आज संपर्क प्राप्त करके कैसी पुष्ट हो गई है और केवल पुष्टि नहीं हो रही है आरी सके ये बंशी हमारे ऊपर गरज भी रही है और हमसे ही रही रही है कि अरे धन धन धन धन की की धन्यानी हो हो तुम अपने हो। अपने जरा भी परवाह परवाह नहीं नहीं कर करोगी को बिना देखे यो ही छोड़ दोगी तब तो जिसको वो धन दिखेगा वो उसका उपयोग करने लगेगा तुमने माना ये श्याम का अधराम तुम्हारी संपत्ति है पंत तुम्हारी संपत्ति होते हुए भी तुमने इस संपत्ति को खाली छोड़ दिया है खुला छोड़ दिया है खुला छोड़ा है तो जिसको दिखेगा वो इसका उपयोग करेगा मुझे यह धन पड़ा हुआ मिल गया है इसलिए मैं बइसी इसका उपयोग कर रही हूं बिना तुम्हारी अनुमति के कर रही हूं अब यदि कोई धन का धनिक वह सामने आ जाए तो जो चोर है वो भाग जाएगा ऐसे ही यदि तुम्हें अपने धन की रक्षा करनी हो तो यहां आओ तुम आओगे तो फिर मैं इन अधरों को छोड़ दूंगा फिर अधर का तुम्हें जो जैसे उपयोग करना है वैसे उपयोग करना और जब नहीं आती हो तो लो मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुमको चढ़ा चढ़ा करके इस आधार का पान कर रहा हूं तुमको रोकना हो तो रोको यदि यहां आओगी तब तो रोक पाओगी और नहीं आती हो तो नहीं रोक पाओगी ऐसे बितर्क तो किम प्रश्न के कौन सा तप किया है फिर आक्षेप दूसरे की संपत्ति को चोरी चोरनी बन करके ये पी रही है बंशी फिर कुयन हा पुरुष जाति होकर के भी हमारे सामने हमारे धन का उपयोग कर रही है ये निंदा की बात हो गई बोले इसने श्याम सुंदर की अधर ही मूल कारण है आवास और आवास हो करके ये दिखा रही है कि अरी सखी ये लगता है कि ये बंशी श्याम सुंदर को पूरी तरह से जीते हुए है ऐसा ही आभास प्राप्त होता है कि इस बंशी ने श्याम सुंदर को अपने बशी कर लिया है सखी इसी भाव को कहीं श्री सूरदास जी ने एक जगह प्रकट किया कि मुर्ली तव गोपाली भावे ये मुरली फिर भी गोपाल को अच्छी लगती है सुंदरी सखी यदप नंदन नाना भात नचावत यद्यप ये श्याम को अनेक प्रकार से नचाते हैं फिर भी जाने श्याम इस मुरली के बशीभूत क्यों हो गए हैं ऐसा लगता है जैसे श्री श्याम ने अपना सर्वस्व समर्पण इस मुरली के चरणों में कर दिया है इस वंशी के चरणों में कर दिया है राखत एक पाम ठाड़ो कर इस मुरली के सामने मूल्य आते समय श्याम सुंदर एक चरण के ऊपर ठा हो जाती हैं अब श्री श्याम सुंदर की बंशी वैज्ञानिक की जो भंगिमा है उसमें स्वाभाविक रूप में ही जो श्री श्याम सुंदर का बाई जंगा के ऊपर दक्षिण चरण उसको स्थापित करके श्री श्याम सुंदर विराजमान है मूल्य की स्वाभाविक सुभा है परंतु गोपी कह रही है एक पाम कर टेढ़ी टेढ़ी है आवत इस के सामने की की कमर भी हो जाती है। जो बजाने स्वाभाविक कृष्ण की, की भंगिमा उसमें मुर्नी की दुष्टता का आवाज़ ध्यान करते हैं कि मुर्नी ऐसी दुष्ट है कि हमारे परम कोमल श्याम सुंदर को एक पैर के ऊपर खड़ा रखती है अपने आदेश में और आदेश के कारण श्याम सुंदर की कमर भी पेड़ी हो जाती है और देख तो सही कैसी ये मनमस्त हो रही है कैसी मस्तानी हो रही है कि आपन अधर शैया पर कर पल्लव पलटावत स्वयं तो श्याम सुंदर की अधर शैया के ऊपर सो जाती है और श्याम सुंदर से कहती है मेरे पैर दबा दो श्री श्याम सुंदर अपनी उंगलियों से इसके कर पल्लव पलटावत इसके पैरों को दबाते हैं कैसी मस्तानी है ऐसा करना चाहिए क्या कितने कोमल श्याम सुंदर हैं है तो उनसे ये बंशी अपने हाथ पैर उनको दबाती है और कान श्याम सुंदर के कान के पास में लग करके बैंशी बजाते हैं तो कहीं काम के पास में बंशी जब पहुंचती है तो मानो शाम सुंदर के कान में पहुंच पहुंचकर के ये हमारी बुराई करती है हमारे विरुद्ध शाम सुंदर के कान फूकती है और इसी कारण हमारी बुराई करने के कारण बंशी बजाते समय शाम सुंदर की भुआ टेढ़ी हो जाती है अब वो स्वाभाविक है श्याम सुंदर बैंशी बजायेंगे तो भोएं तो टेढ़ी होंगी ही परंतु कह रहे हैं कि क्योंकि इसने हमारी बुराई की है इसलिए के हमारे ऊपर क्रोध करते हुए क्या क्या ओठ लगते हैं क्या उनकी टेढ़ी हो जाती हैं और कह रहे हैं कि कभी श्री श्याम सुंदर इस बंशी को अपने ऊपर कृपालु जान करके सरसो शीष धड़सो शीष झुकावत तभी बैंशी बजाते हुए आते, आप श्री गर्दन भी अपनी झुलन झुकाते हैं मानो इस बंशी महारानी के सामने कह रहे हैं कि जो आज्ञा जो आज्ञा आप जो करोगे वही मैं करूंगी तो जो स्वाभाविक श्यामचंद्र की बंशी वादन की जो चेष्टा है सूर प्रसन्न जान एक धड़ते शीस झुकावत यदि एक क्षण के लिए भी पसंद जानते हैं तो श्री श्याम सुंदर अपने घर से शीश को झुका करके जी हिजूर जी हिजूर कह करके इस बंशी के सामने खुशामद करने लगते हैं तो यह आभास है कोई बात वो है श्री श्याम सुंदर का स्वाभाविक रूप में खड़े होना परंतु ये वंशी दिखाती है जैसे ये आभास करती हैं कि किम क्या इस कारण से ऐसा हो रहा है क्या ऐसा आवाज़ हमको तो ऐसा आवाज़ होता है कि इस बंशी बंशी ने शाम शाम सुंदर सुंदर को को अपने भूत कर लिया है। इस इस शी धर धर से शीश झुकाते हुए खड़े हैं। ऐसी कठोर स्वामी हैं कि अपने भार से शाम सुंदर को त्रंग ललित त्रियग्रीव त्रैलोक मोहन ये तीन संगे <coughs> संज्ञा प्रदान करते हुए श्याम सुंदर को अपने पूरी तरह से बशीभूत कर लेती है ऐसे बैंशी के प्रति आभास को प्रकट करते हैं तो किन के छह अर्थ प्रश्न आक्षेप कुत्साह वितर्क आभास और गोचरे माने सामने सामने बैंशी दिख रही है अरे सखी आहा इस बैंशी के सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए कब जैसे वैशी को श्री श्याम अपने अधरात का दान कर रहे हैं ऐसे हम हमको तो कब बंशी की शोभा होगी और उस समय वैशी का निश सुन कर गोचर उस रूप माधुरी का दर्शन करके गोपिकागर कहने लगती हैं कि वर हा पी इडम नटवर बपुह गोचर जो सामने दर्शन कर रही हैं उसका वर्णन करने लगती हैं कि वर हा पीडम नटवर बपुहु कर्ण हो मयूर मुकुट श्री श्याम सुंदर ने धारण कर रखा है सखी उस समय श्री किशोरी जी से कहती हैं, बोले आदि सखी तेरे नेत्र मयूर पंख के समान है और श्याम सुंदर ने मयूर पंख माथी के ऊपर इसलिए धारण किया हुआ है मानो वे तेरे सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं कि हे श्री प्रिय आप महीनों से भी मुझे जो आदेश प्रदान करेंगे वह शुरू धारे ये विचार करके श्री श्याम सुंदर अपने मस्तक के ऊपर मयूर मुकुट धारण कर रहे हैं बड़ा पीड़म मानो श्री राधिका के नेत्रों के द्वारा भी जो आज्ञा प्राप्त की जा रही है उस आज्ञा को वे सिर के ऊपर धारण कर रहे हैं राधा प्रिय मयूरस्यो पत्रम राधेक्षण प्रभम विभर्ती सिरसा कृष्ण श्री राधिका का प्रिय जो मयूर उसके पंख उनके समान ही श्री राधिका के नेत्र हैं इसलिए उस पंख को श्री श्याम सुंदर अपने माथे के ऊपर धारण कर रहे हैं मानो तस्य आज्ञा निभाम एवो मानो श्री प्रिया की आज्ञा को शुरोधार करते हुए विराजमान हो रहे हैं ऐसे वरहा पीड़म मयूर मुकुट को उन्होंने माथे के ऊपर धारण कर रखा है नट वर बपु श्री श्याम सुंदर का जो स्वरूप है वो नट और वर दोनों है नट का तात्पर्य है उत्कंठा जगाने वाला विरह और वर का तात्पर्य है मिलन प्रदान करने वाला एक काल में ही उत्कंठा एक काल में ही मिलन क्योंकि यदि भूख और सामग्री दोनों एक काल में होंगी तब तो वह सुखद होगा यदि भूख हो और भोग्य सामग्री नहीं हो तो भूख दुखदाई हो जाएगी और भूख नहीं हो भोग्य सामग्री हो तो भोग सामग्री महा दुखदाई हो जाएगी तो यहां पर श्री श्याम सुंदर का स्वरूप है ता, ऐसा है जो वर्हापीडन मयूर मुकुट तो धारण कर रखा है मानो <coughs> अनुकूल नायक होकर हो के धीर ललित नायक होकर के श्री श्याम सुंदर विराजमान है इसे माथे के ऊपर मयूरी मुकुट धारण कर रखा है और नट वर बपु शामसंदर श्री श्याम सुंदर का श्रीअंग भी नट और वर दोनों स्वरूपों को धारण करके विराजमान है नट का तात्पर्य है उत्कंठा को जगाने वाला और वर का तात्पर्य है मिलन के सुख को प्रदान करने वाला नट और जी नट का वर्णन कर रहे हैं कि प्रदान करने वाला और वर का तात्पर्य है संयोग प्रदान करने वाला वर जो है वो संयोग प्रदान करता है और नट जो है वो निषेध करने वाला तो नट वर बपु श्री श्याम सुंदर का जो स्वरूप है वो नटवर होकर के विराजमान कर्ण योग कर्ण श्री प्रियालाल श्री श्याम उन्होंने अपने दोनों कानों में कर्णकारम एक कंदेर का पुष्प धारण कर रखा है कर्णयोग में द्विवचन का प्रयोग है और कर्णकारम में एकवचन का प्रयोग अर्थात एक फूल धारण कर रखा है जिस ओर गोपी खड़ी है उसी ओर उस फूल को यहां से निकाल करके वहां वो रस लें वहां से निकाल करके यहां वो रस लें कानों में दो कानों के बीच में एक जो पुष्प है वो पुष्प ही नास्ता हुआ डूल रहा है वह राटवर बपू मयूर मुकुट आज्ञा के रूप में धारण कर रखा है नटवर प्रत्येक क्षण उत्कंठा जगाने वाला और प्रत्येक क्षण रस का पोषण करने वाला संयोगत्मक उनका वह बपू है कर्ण कर्णकारम दोनों कानों में कर्णकार धारण कर रखे हैं अर्थात श्री श्याम सुंदर के गुणानुवाद प्रिया के गुणानुवाद उनको श्रवण करने की जो उत्कंठा है वही फूल के रूप में कान में विराजमान है मोटाईत भाव को धारण करके का तात्पर्य है कि जहां प्यारे के गुणों को या प्रिय के गुणों को छिप छिप करके सुना जाए उसका नाम है मोटाइत ऐसे उस मोटाइत भाव को धारण करके कांत वार्ता में श्रवण की उत्कंठा उसका नाम है मोटाइत तो मानो प्यारी प्यारियु के गुणानवाद श्रवण करने की जो उत्कंठा है वही पुष्प के रूप में विराजमान है कर्ण वो कर्णकारम उस कर्णकार के पुष्प को आपने धारण कर रखा है कनक कपिशम श्री श्याम सुंदर ने परम सुंदर पीतांबर जो हैं उनको है उनको धारण कर रखा है बिब्रदास कनक कपशम परम सुंदर जो वस्त्र हैं वस्त्र को पीतांबर को आपने धारण कर, कर, कर रखा है वहां पर अर्थ होगा श्री श्याम सुंदर ने वस्त्र तो बहुत से धारण कर रखे थे वासांसी हैं परंतु तो उन वासांसी के स्थान पर विभत एक पीतांबर जो है उस पर ही शिव प्रिया जी की दृष्टि अटक के रह गई इसलिए कह रहे हैं है कनक का विषव सुंदर वस्त्र जो है उसको धारण किए हुए हैं पीतांबर के समान अंग कांति वाले मानो श्री किशोरी जो ही अपनी अंग कांति के द्वारा श्री श्याम सुंदर को परविष्टित करके विराजमान हैं और आज राधा द्व्युति के भीतर मानो श्याम छिपे हुए विराजमान है कपशम में श्रीमंत महाप्रभु का स्वरूप भी संकेतित हो रहा है कि जो स्वर्ण कांति है उस स्वर्ण कांति के बीच में श्री श्याम कांति छिपी हुई बधी हुई विराजमान है ऊपर स्वर्ण कांति और भीतर श्याम कांति विराजमान है विभ्रत बासक कनक वही जयंती माला पांच फूलों की गुथी हुई वही जयंती माला जिन्होंने धारण करके है वो यदि नाभि तक है तो उसका नाम है वही जयंती और यदि वो चरण तक है तो उसका नाम है बनमाला तुलसी कुंद मंदार पार जात सरो पंचवीर ग्रता माला बनमाला प्रकृतता श्री उज्ज्वल निर्मणि में वर्णन किया गया कि तुलसी कुंड मंदार पारिजात और कमल इन पांच पुष्पों की पचरंगी जो माला है उस पचरंगी माला का नाम बनमाला है यदि वो नाभि तक है नाभि तक है तो उसका नाम है वैजयंती माला यदि वो चवेड़ तक है तो उसका नाम होगा वनमाला बन ऐसी बनमाला को या वैजयंती माला माला विभ्रत वही जयंतीम वही जयंती जो माला है उसको धारण किए हुए पीडम कर्ण कर्ण कारम बिब्रदास कपिशम वही जयंती माला रंधान वेणु अधर सुधया वेणु के छिद्रों को आप अधर सुधा से पूरित करते हुए विराजमान हो रहे हैं क्या अरे वेणु तेरा सदव में जन्म हुआ तू सूखी फिर जलती हुई लोहे के सलांग से शलाका से तुझ में छेद किए गए आठ छिद्र किए गए तुझ में सात स्वर के छिद्र और एक मुख छिद्र आठ छिद्रो से विकल होकर के तू विराजमान सन्धान बेड़ हो उस वेणु के रंध को तुझे कहीं दाह की प्राप्ति होगी तू तु, तूने अपने भीतर कुछ भी रखा नहीं है जितनी भी बासना उन सबों को निकाल दिया है इसलिए तू पोली होकर के विराजमान है शुद्ध चित्त होकर के विराजमान तुझ में अन्य अभिलाषता नहीं है भोग मोक्ष की अभिलाषा तुझ में नहीं है केवल श्री श्याम सुंदर के, के अधर पान की ही एकमात्र अभिलाषा है श्याम सुंदर को सुख देने की अगलाशा तुझ में विराजमान है अतः रंधान बेड़ो अधर सुधे पूरे आज मैं तेरे सारे पोलेपन को पूर्णता में परिणत कर दूंगा ऐसा विचार करके आप अपनी अधर सुधा से उस वेणु को भरते हुए विराजमान हो रहे हैं वेणु को आप पूर्ण कर रहे हैं कि तू पोले मत है बल्कि मैं तुझे अपनी अधर्शुधा से पूरी तरह से भर देता हूं और इतना भरा कि वो अधर सुधा बेणू में समाई नहीं बेणू के आठ छिद्रों से होकर के वह कहीं पुच्छ भाग से होकर के वो बेणुनाद सर्वत्र सर्वत्र जगत में व्याप्त हो गया मवतो को भी पूरा करते हुए वो वो विराजमान विराजमान हो गई ऐसी है तो रणधान रंधान बेरोधर सुधया पूरी गोपविंद वृंदारण्य प्रविशति श्री गोपवंद उनके साथ में श्री श्याम वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं श्री राधा रानी का जो वन है उस राधारानी के बन में वृंदा रक्षित वृंदा देवी के द्वारा रक्षित बन उसमें श्री श्याम श्रीवारा... प्रवेश कर रहे हैं अर्थात भक्तों के मन वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं वृंदावन का तात्पर्य है राधा रानी का मन वृंदावन एक भूमि नहीं है हम जहा पर बैठे हैं इसको एक भूमि का भाग भूभाग भाग नहीं समझना चाहिए रस में अपने आधदैविक स्वरूप में श्री वृंदावन श्री किशोर जी का हृदय हृदय मन मोर मन वृंदावन मने बने एक कौरे माने कहा तुम्हार पदद्वय करा हो यदि तब तभी तुम्हार पूर्ण कृपा माने तो अन्य के लिए बंद का अर्थ बन होगा मन का अर्थ मन होगा पर श्री किशोर जी कह रहे हैं मोर मन वृंदावन वृंदावन वो एक भूमि नहीं है वहां मेरा मन ही है तो श्री ये वृंदावन जहां पर हम विराजमान हैं यहां ये वृंदावन श्री किशोरी जी का मन ही, ही होकर के विराजमान है मोर मन वृंदावन इसलिए मन बने एक कर मान मन और वन दोनों एक होकर के विराजमान है तो वृंदावन निम्न प्रविशति आज श्री श्याम सुंदर ने वृंदावन में प्रवेश नहीं किया है बल्कि श्री प्रियाजू के हृदय में ही प्रवेश कर लिया बोल लालीलाल की वृंदावन वृंदावन प्रवेश कितना भावपूर्ण कितना गंभीर शब्द का प्रयोग है वृंदावन्यम कहकर के वृंदावन कोई बन नहीं है तत्त्वतः तो श्री प्रिया के हृदय में श्याम सुंदर प्रवेश कर रहे विशद गीत कीर्ति ही श्री वृंदावन कैसे हैं स्वपद रमण धाम वृंदावन भी स्वपद रमण होकर के विराजमान श्री वृंदावन आपके चरणों के लिए परम परम रमणीय होकर के विराजमान है यहां पर तत्पुरुष समाज के जितने भी भेद हैं वे सब के सब श्री वृंदावन में सहज रूप से प्राप्त है तत्पुर समाज के सारे भेद बनम अदहा वृंदावनम तो ये स्वपदम ये श्याम सुंदर का अपना निज पद है स्वपदम जो कि श्याम सुंदर से अभिन्न वृंदावन है श्याम सुंदर का स्वरूप और शिव वृंदावन दोनों का दोनों एक स्वरूप होकर के विराजमान अथवा स्वपदम वृंदावन स्वपद रमणम स्वपद रमणम आपके अपने चरण उनके स्वरूप होकर के स्वपद परम परम रमणी होकर के स्वपर है माने निज निवास स्थान है और रमण। ये द्वितीय तत्पुरक्ष हुआ स्वपदम रमणम का एक अर्थ हुआ जो श्री श्याम सुंदर है वही रमणीय श्री वृंदावन है यह रमणीय होते हुए निज रमणीय स्वपरम मान निज स्वरूप रूप ही है यह हो प्रथमा विभ्यक्ति द्वितीय व्यक्ति में स्वपदम रमणम ये स्वपदम आधार रमणम ये परम परम रमणीय निज स्थान है फिर तृतीय व्यक्ति में स्वपदाभ्याम रमणम श्याम सुंदर के चरणों के कारण श्रीमद वृंदावन अत्यंत अत्यंत रमणीय है अर्थात जहां जहां भी श्री श्याम सुंदर चरण विख्यात विन्यास करते हैं वहां सुंदर कमल खिल जाते हैं स्वपदम रमणम स्वपदाभ्याम आपके चरणों के कारण श्री वृंदावन रमण है चतुर्थी तत्पुरुष लगाए तो उसका विग्रह होगा स्वपदाभ्याम रमणम अर्थात श्री श्याम सुंदर के चरणों के लिए श्रीमदावन अत्यंत अत्यंत रमणीय होकर के विराजमान तो पंचमी तत्पुरुष लगाए तो स्वपदाभ्याम रमणम आपके चरणों के कारण परम परम रमणीय होकर के हेतु में पंचमी आपके चरणों के कारण परम परम रमणीय होकर के विराजमान ष्ठी तत्पुरुष लगाएं तो स्व तो रमणम श्री श्याम सुंदर के चरणों के लिए श्रीमद वृंदावन अत्यंत अत्यंत रमण होकर के विराजमान है और सप्तमी तत्पुरुष लगाए के स्वपदेश बैकुंठ गोलोक आदि जितने भी पद हैं उनकी भी अपेक्षा शिव वृंदावन अत्यंत अत्यंत रमणी स्वपदान या स्वपदेश रमणम निर्धारण लगा करके सब जगह सभी स्थानों की तुलना में परम परम रमणीय होकर के विराजमान तो वृंदारण्यम स्वपद रमणम शिव वृंदावन श्याम सुंदर के चरण श्याम सुंदर का स्थान रूप है धाम रूप है इसलिए रमण है चरणों के लिए रमण है चरणों के कारण रमन रमणनीय है चरण उनके लिए चरणों का यह रमण स्थान है यह सभी लोकों में परम परम रमणीय है वृंदावन स्वपद रमणम ऐसे श्री वृंदावन में अर्थात श्री किशोरी जी के हृदय में श्याम सुंदर पराभिशत आपने प्रवेश किया गीत कीर्ति ही जितने भी सखागण हैं हैं हैं करते हुए जा रहे रहे गीत कीर्ति ही शाम की प्रशंसा कर भैया कन्हैया आज तो तेरी मयूर मुकुट की झुकन बड़ी सुंदर है भैया आज तो तेरी चलन बड़ी सुंदर है।, है आज तो तेरी ग्रीवा की मटकन बड़ी सुंदर है आज तो तेरे कुंडल की झलकन बड़ी सुंदर है भैया आज तो तेरे सुंदर तो पटका वाकी फौरन बड़ी सुंदर है आज तो, तो तेरी चितवन बड़ी सुंदर है आज तो तेरी बोलन बड़ी सुंदर है ऐसे प्राविशन गीत कीर्ति श्याम सुंदर की एक एक चेष्टा उन एक एक चेष्टा का वर्णन करते हुए सारे सखागर आनंद पूर्वक जा रहे हैं ऐसी को जब श्री किशोरी जी ने श्याम सुंदर से कहा और श्री श्याम सुंदर ने दाव के ऊपर अपनी बंशी लगाई और जैसे ही श्री श्याम सुंदर हारे श्री प्रिया ने आगे बढ़कर के उस बैंशी को अपने हाथ में ले लिया और वैशी को हाथ में लेकर के कह रहे हैं कि अरे बैंसी मुझे भी बता दे किम क्षेप गोचर है तूने कौन सा अरे तुझे लज्जा नहीं आती है दूसरे की चीज तू छिनती है आक्षेप कभी कुत्सा करते हुए हर पुरुष जाति होकर के अरे वेणु श्याम सुंदर के अधर का पान करता है वो भी हमारी आंखों के सामने छिप करके भी नहीं कभी बितर्क अरे इस बंशी में इतनी सामर्थ्य नहीं है ये तो श्री शामसुंदर के अधरोग के कारण ही ये बंशी में सामर्थ्य आई होगी आभास होकर करके अरे सखी शामसुंदर के आधार शाम जादुगर हैं उनका प्रभाव इस बंशी में कहीं दिख रहा है गोचरे श्री श्याम सुंदर की जो अपूर्व शोभा है वह तो हमारे नेत्रों को बरबस आकर्षित करने वाली है देख वंशी के साथ में श्याम सुंदर की कैसी शोभा होती है वरहा पीड़म नटो बपू उसका गायन करते हुए विराजमान हो जाती है श्री श्याम सुंदर उस समय कहते हैं कि श्री राध के मेरी बंशी हमको दे दो श्री किशोरी जी उसी समय उस बंशी को लेकर के पीछे खड़ी हुई श्री ललता ललता जी को दे देती है ललताजी उस वंशी को रूप जी को दे देती है रूप जी उसे अपनी कंचकी में छिपा करके रखी हुई है श्री श्याम सुंदर एक एक से मांगते हुए हैं, हा कह रहे हैं बोले अरे इस बंशी के बिना मैं अपनी गायों का आकर्षण नहीं कर पाऊंगा सारी गोपी कह रहे हैं झूठ मत बोलो गायों का आकर्षण करने के लिए नहीं यो कहो ना कि मैं गौ आकर्षण नहीं गोपी आकर्षण नहीं कर पाऊंगा ये कहो ना ऐसे हसी कह रही है बोले अब ये भैंसी नहीं मिलेगी ऐसे जहां पर बंशी चोरी में अपूर्ला हो रही है उस समय श्री श्याम सुंदर श्री राधिका के पास में ही जब श्री राधिका बंशी अपने हाथ में लेती हैं तुरंत तो बैंसी को पकड़ते हैं बोले मेरी बैंसी तुमने चोराई है मेरी बंसी को तुमने चोराया है ऐसे कहके झगड़ा करते हुए फिर विराजमान है पौर्णमासी जी आकर के दोनों का समाधान करती तो वो कह रहे हैं सारी गोपी हंसी कर रही हैं बोले जाओ ने जाओ तुम्हारे पास में इस ब्रिज में एक तो आती और वो भी भाग गई बनते हो अपने आप को परम श्रेष्ठ पुरुषोत्तम पुरुष श्रेष्ठ परंतु एक वैशी को भी रोक सकने में उसका भी पालन कर सकने में तुम समर्थ नहीं हुए हो और ये वैशी ये जो भागी इसमें तुम्हारा ही दोष है अंध कह रही है बोले अरे ये श्याम सुंदर का दोष नहीं है श्याम सुंदर तो वंशी को सना अपने हृदय से श्रीअंग से चिपका करके रखते हैं ये जो दोष है इस वंशी की ही चंचलता का है कि परम श्रेष्ठ नायक श्रो मनीषी श्याम सुंदर को पाकर के भी ये वंशी श्याम सुंदर को छोड़ करके नजा निकाल गिर गई है कहा भटकती डोल रही है न जाने किन पुरुषों को ढूंढती हुई डोल रही है तो ये वैशी की ही प्रकट हो रही है साल भावत अधर सीध वो वैशी स्वयं लंबत है और आपके अधर सुधा से सिक्त होकर के अन्य न जाने कौन से पुरुष को वह ढूंढती हुई डोल रही है यहां छोड़ गई है तुमको चित्रेत ये चित्र हो रहा है सतिम गुणवतिम साधो तां का बंधम अने तथा भुजाभ्या बदव शिखर गज्वर्गा कौ श्री ये बच्चे सुन के श्री श्याम सुंदर गोपियों को उत्तर दे रहे हैं बोले अरे मेरी बंशी को दोष मत लगाओ बंशी सती सतीम वंशीम सतीम सती, गुणवती मेरी बंशी तो सती है परम पथिप्रता है गुणवती है सुभगा, परम सुंदरी है ऐसी बंशी के साथ में अरे गोपियों क्यों द्वेश करती हो दिशंत साधव भवत्य समता अलब्ध्वाध् मेरी वैशी की तुम समानता प्राप्त नहीं कर रही हो इसलिए वैशी से द्वेष करती हो मेरी वैशी से जबरदस्ती तुम द्वेष कर रही हो तुम वैशी की समानता को प्राप्त न करके समताम अलब्ध्वा समता को प्राप्त न करके साधो भवत्य तुम साधुगण इस बंशी के साथ में ईर्षा कर रही हो तुम क्वापनेंधम आनेम क्वाप तद हम भुयाभ्याम तुमने ताम क्वाप बंधम आनेम तुम कहीं उसे छिपा करके तुमने आवद्ध किया हुआ है बांध करके रखा हुआ है परंतु क्योंकि तुम उनकी बंशी की समानता नहीं कर पा रही हो इससे तुमने उसको बांध करके रख दिया है पर हम भुजाई मुबा तुमने मेरी बंशी को चुराया है जबरदस्ती बांध करके रखा है तो फिर मैं कैसे छोड़ सकता हूं अब मैं तुमको अपनी भुजाओं से बांध करके शिखर गव्हर गाह करोमी में तुमको श्री गोवर्धन उनके शिखर में गिर गव्हर में शिखर गव्वर उन शिखर गोवर्धन के शिखर में ही गाह करोमी तुमको ले जाता हूं और वहां पर तुम्हारी तलाशी लूंगा तुमने मेरी बैंशी को छिपा रखा है मैं गोवर्धन गिर में ले जाकर के तुमको तदाम तुमको अपनी भुजाओं में बांध करके गिर गाहा गाह में तुमको गमन कराता हुआ करोमी मैं अब स्थित होंगे अर्थात वहां तुम्हारी मैं बैंसी में तलाशी लूंगा बैंशी की तलाशी लूंगा और अपनी बैंशी को प्राप्त करूंगा इत्यागतम रास्तदी हरिमवेक्षा सहसा गृह इत्यागतम जिस समय श्याम सुंदर ऐसे कहते हुए श्री राधा ने के पास में आ रहे हैं आगतम हरिम आवेक्ष श्री राधिका के निकट शाम सुंदर को बढ़ता हुआ देख करके का मुरली दबा रखी थी चौरा करके उस मुरली को मैं श्री विनोद मंजरी कह रहे हैं कि कब मैं श्री राधिका के बगल में जो दबी हुई बंशी है उसको राधिका के इशारे को पाकर के मैं कब ग्रहण करूंगी और कब ग्रहण करके मैं विराजमान होंगी मुरल काम सहसा ताम गृह उस मुर को छिपा करके रख लूंगी तथा अलक्ष आत्मचित पुष्पेशु कहा छुपाऊंगी श्याम सुंदर से अलक्षित पुष्पों के बीच में अपनी पुष्प दलिया में या फूलों के ढेर जहां पर लगे हुए हैं उस फूलों के ढेर में छिपा करके अलक्षित विचित्र पुष्पों के बीच में उस बंशी को मैं छिपा दूंगी संगर रसाम कल्याण चम और उस समय आप मुरनी को लेकर के जो संगर रस करेंगे युद्ध कर रहे हैं उस आपके प्रणय कलह को प्रणय युद्ध का मैं कब दर्शन करती हुई विराजमान दोबारा सुन लुंदर के इत्यागतम हरिमवेक्ष जब श्री श्याम श्री राधिका को पकड़ करके अपनी बंशी ढूंढने के लिए हे श्री स्वामी आपके पास में आ रहे होंगे रहम एकांत में तब तदीय कक्षा काम सहसा गृहित्वा आपने अपने बगल में जो मूल्य को छुपा रखा है मैं आपके आदेश से आप उस मूल्य को सहसा ग्रहण कर लूंगी और ग्रहण करके ताम गोपियान उसको छपा करके रखूंगी अलक्षित रूप में आप तो चित्त पुष्पेशु फूलों की जो दलिया है या फूलों का जो ढेर है उसमें छिपा करके रख लूंगी संग रसाम में चम उस समय में तुम दोनों युगल के रसकों के जो वाक्लह है उस वाक्कलह का मैं दर्शन करूंगी इमाम अनु भवंत मेव भास्वंत मचय तुम इच्छति मे स्नुषे इत्याद प्रणमिताम धृत पित्रेशे कृष्ण पिता स्मित भाग भजा अब एक लीला का वर्णन कर रहे हैं मध्यान्ह में इस प्रकार सब जगह सारी लीलाएं हो गई मध्यान्ह लीला मध्यान्ह जब समाप्त होने को आया उस समय श्री जटलाजी आ जाती हैं और जटलाजी आती हैं बोले हरी ललता हरी विशाखा तुम बात बातन में लगी रहो कचो काम भी करो के ना है? दोपहर को समय है गये दोपहर को समय पूरा हुए पे आए गये और अभी तक तुम्हारा सूर्य पूजन ना आए गये हो yeah. सूर्य पूजन नहीं कर रही हो क्या यहां पे तो श्री लीला विलास हो रहा है तो जैसे ही वृद्धा आती हैं, वैसे ही सब चौक जाती हैं, और कह रही हैं क्या अभी तक सूर्य पूजन क्यों नहीं क्यों श्री ललता जी कह रही हैं बोले आये हम तो सूर्य पूजन के लिए बिल्कुल तैयार हैं पंत तो सूर्य पूजन कराने वाला कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा है ब्राह्मण का बड़ा अभाव हो गया है ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो सबने ब्राह्मण कहाँ गए हमारे यहाँ पे तो इतने ब्राह्मण है ब्रिज में कोई ब्राह्मण की कमी है क्या सबने ब्राह्मण कहाँ गए बोले आज बसदेव जी ने जितने भी ब्राह्मण हैं उन सबों को नोता भेजा है तो सब अपने नोता खाने में गए <laughs> ब्रिज में कोई ब्राह्मण नहीं है तो धूल उस समय श्री ललिता जी जान बुझ करके जाती हैं और शाम सुंदर को ब्राह्मण का वेश धारण करा करके वहां ले आती हैं और कहते हैं आर्य बड़े कठिन में एक ब्राह्मण ये मिले हैं सब लोग नौते में गए हैं कोई है नहीं एक ब्राह्मण मिले हैं बड़े कठिन में, उस समय ये इन ब्राह्मण उनको जल लेकर के आए और श्री श्याम सुंदर ब्राह्मण वेश धारण करके जनऊल पहन करके टीका वीका लगा करके हाथ में माला जोली लेकर के अपना ब्राह्मण द्वेश जो है पोथी तो उनकी बगल में दबा करके ब्राह्मण द्वेश बन करके पंडित बन करके चले आए। आई इत्यालय अर्चित में स्नुषे उस समय उन ब्राह्मण का दर्शन करके श्री जटलाजी कह रही हैं कि मेरी स्नुषा मेरी बधु ये श्री राधिका सूर्य का पूजन करना चाहती हैं हे ब्राह्मण देवता अरे ललता ये जो ब्राह्मण लाई हैं, इनका नाम क्या है बोले इनका नाम जगन मित्र है <laughs> बोले ये क्या सूर्य पूजन जानते हैं बोले अरे इनकी सूर्य पूजन में तो विशेषज्ञता है और जैसा सूर्य पूजन तो इनका विशेष माने है स्पेशलिटी है विशेषज्ञता है जैसा सूर्य पूजन ये जगन मित्र जानते हैं ऐसा और कोई दूसरा नहीं जानता है इनकी सूर्य पूजन में तो पूरी पूरी विशेषता है उस समय श्री जटला म सुंदर के पास में आकर के हाथ जोड़कर करके कहती हैं कि ब्रह्म इमाम हे ब्रह्म मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ और श्री कृष्ण बड़े आचार्य आकार धारा होकर हो के हाथ ऊंचा करके कंधे के बराबर हाथ ला करके आशीर्वाद आशीर्वाद जरा बिलम्बा को बिल्कुल पूरा आशीर्वाद पूरा आशीर्वाद है कंधे के ऊपर हाथ ला ला करके आशीर्वाद दे रहे हैं बोले कुकु खुँ आशीर्वाद है कह रहे हैं कि अनुग्रह इमाम भवंतम मेरी इस पुत्रवधु को आप कृपा करके अनुग्रहित करें भाष्य अर्च इच्छति इच्छती ये भाषवां श्री सूर्य भगवान उनकी अर्चना करना चाहती है मैं स्नुषे मेरी पुत्रवधु है इसका ये सूर्य की पूजा करना चाहती है स्नुषा इत्य से आप प्रणाम ऐसा कह करके जब श्री जटला जी कृष्ण को प्रणाम कर रही हैं दृत प्रवेशे कृष्णे उस समय श्री कृष्ण पूछ रहे हैं बोले ठीक है, है द्रुत प्रवेशे मैं इनका पूजन करा देता हूं कृष्ण पिता के भवती जब जटला श्री कृष्ण को श्री राधिका को समर्पित करेंगी, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अच्छा संकल्प बोलना है आपकी पुत्रवधु इनका नाम क्या है श्री जटला कहती हैं कि राधा इनका नाम है राधा नाम सुनकर के ही श्याम सुंदर विबल हो जाए बोले अच्छा ये क्या वही राधा हैं जिनकी कीर्ति पूरे ब्रिजमंडल में व्याप्त है बोले हा वो ही राधिका है बोले, हाँ, इनका बड़ा नाम सुना है अब सूर्य पूजन कराना है तो पहले आचार्य का वरण होना चाहिए मेरा वरण करो जैसे ही श्री किशोरी जो आप हाथ में परिसर लेकर के कलावा लेकर के हाथ में जब परिसर बांधने के लिए श्री कृष्ण के प्रस्तुत होती हैं ना, ना ना हम ब्रह्मचारी हैं हम स्त्री का स्पर्श नहीं करते एक काम करो ये कुश जो है उस कुश से हमारे हाथ के ऊपर जरा से छू लो बस इतने में ही वो परिसर बांधने की वरण करने की जो विधि है वो पूरी हो जाएगी और समय श्री किशोर जी मुस्कुराती हुई श्याम सुंदर ने जो कुश दिया है उस कुश से ही श्री श्याम सुंदर के श्री हस्त उनका स्पर्श करते हुए श्री स्पर्श करती हैं और श्री श्याम सुंदर बस मंत्र बोलते हैं कि दीक्षा दीक्षा होते दक्षा पूरा मंत्र, और मंत्र बोल रहे बो हैं हो गया, हो गया, हो गया। इतना ही बहुत है तुमने तुम्हारी भक्ति उसको देख करके ही हमने इस विधि को पूरा मान लिया और उस समय श्री श्याम सुंदर काल्पनिक वेद मंत्रों से श्री सूर्य का पूजन करा रहे हैं वेद मंत्र वेदों में वो मंत्र प्राप्त नहीं है और उन मंत्रों का अर्थ दिख रहा है कि हे प्रिय मैं आपके श्री शिक्षण में समर्पित हो रहा हूं ये प्रार्थना के अपने जो प्रार्थना के मंत्र हैं उन प्रार्थना के मंत्रों के द्वारा श्री प्रिया जी का सूर्य का पूजन करा रहे हैं और जटला कह रही हैं बोले ओ ललता ये कौन सा मंत्र है कभी सुनो नहीं कभी पहले तो सुना नहीं ये मंत्र ये नया सो मंत्र है कौन सा मंत्र है इतने में ही मधमंगल बीच में बोले बोले अरे वृद्धा तू कहा जाने केवल ऊपर ऊपरा कर ये मंत्र के विषय में तेरे पतो ना है बोल बेटा ये कौन सा मंत्र बोल रहे हैं बोल ये कौशु में शुभी शाखा की तृतीय पोषार्थ साधिका ललना हितकारी रेचा है बोले ये रेचा कौन सी है बोले कौशु में शुभी शाखा कौसुम माने फूल उनके कौसु माने फूल के बने हुए ईशु माने बां। अब फूल के कौन के होंगे? कामदेव <laughs> तो कौश में शुभी माने कामदेवी की तृतीय पुरुषार्थ साधिका तीसरे पुरुषार्थ कौन धार मारते काम काम पुरुषार्थ उसकी साधिका काम पुरुषार्थ को पूर्ण करने वाली ललना हितकारी लल्ला माने अनुरागवती जो अ, प्रिया है उसका हित करने वाली यह शाखा है तो कौशमे शु शाखा की तृतीय पुरुषार्थ साधिका ललना हितकारी ऋचा है तुम कहा जानो तुम तो गोबर था जाओ ऐसे बोले हाँ बेटा हमको क्या पता, हम तो ग्वाल नहीं है बेटा हमको क्या पता? तू तो जी को बेटा है नाती है तू तो सब जाने। है ऐसी श्री श्याम सुंदर श्रीला जी के सामने श्री प्रिया जी उनको कल्पित वेद मंत्रों के द्वारा सूर्य का पूजन कराते हैं और सूर्य का पूजन करा के जिस समय नैवेद्य भोग सब रखते हैं श्री जटलाजी कह रही हैं कि अब सूर्य पूजन की दक्षिणा ब्राह्मण को दो आचार्य को दो श्याम सुंदर कह रहे ना ना ना ये पौरोहित्य का काम हमारा है नहीं हमको दक्षिणा नहीं चाहिए हम तो परोपकार की दृष्टि से ये सब कार्य कराते हैं श्री जतला जी कहे बोल नहीं, नहीं बिना दक्षिणा दिए यज्ञ पूरा नहीं होगा यज्ञ में दक्षिणा तो देनी पड़ेगी वो तुमको ग्रहण करनी पड़ेगी श्याम सुंदर कह रहे हैं मुझे इसकी इनकी दक्षिणा की जरूरत नहीं है मधुमंगल बीच में के मेरे शाखा को जरूरत नहीं है परंतु दक्षिणा देनी चाहिए मुझे दे दो मैं ब्राह्मण हूंगा शिवप्रिया जी अपने हाथ से उतार करके परम सुंदर जो अंगूठी है उसको स्वर्ण दक्षिणा के रूप में उस समय मधुमंगल को प्रदान करती हैं मधुमंगल कह रहे हैं ये तो आचार्य की दक्षिणा हुई अभी ब्रह्मा उसकी धूल सी दक्षिणा तो बाकी रह गई मेरी दक्षिणा तो, तो? <laughs> उस समय श्री प्रिया अंगूठी उत्पाद करके मधुमंगल को प्रदान करती हैं और मधुमंगल पट मटक लेते हैं अपने हाथ में अंगूठी पहन लेते हैं और श्याम से कह रहे हैं कि श्याम ले भैया तेरी अंगूठी श्याम नहीं लेते हैं बोले भैया मतले ले मैं फेंकता हूं और ऐसा कह करके अंगूठी फेंकने का अभिनय करते हैं और पत्ते छपा करके अपने पास में रख लेते हैं फेंकते नहीं है मधुमंगल श्री जटला जी कह रही हैं कि भाई ये पूजा का जितना भी भोग प्रसाद ये जो फल हैं इनको श्री कृष्ण कहते हैं ना ना ना हम विष्णु पूजा के अतिरिक्त विष्णु नैवेद्य के अतिरिक्त कोई दूसरा नैवेद्य ग्रहण नहीं करते हैं हम अन्य वैष्णव हैं केवल विष्णु प्रसाद ही ग्रहण करते हैं किसी अन्य देव का प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं मधुमंगल कहते हैं हम तो पुरोहित है यदि पुरोहित छोड़ देवा तो फिर जगत को कल्याण कैसे होएगा हम हो रहे ऐसा कहकर पूरी पोखली मधुमंगल साहब बीन करके एक एक चीज बांध करके अपने दुपट्टा में बांध करके कंधे के ऊपर रख करके फिर जा रहे हैं और शिवप्रिया जी उस समय जाती है मधुमंगल श्याम सुंदर उनको संग में लेकर के अब सखाओं के मध्यान्ह की समाप्ति पर अपराह्न जब होता है तब गैयाओ को जलपान कराने के लिए पुनः लौट करके आप श्री गोवर्धन में आते हैं फिर गोवर्धन से मानसी गंगा में जलपान करा करके फिर आप यमुना जी के किनारे पधारते सारे सखा कह रहे हैं बिल मधुबंगाल कंधे के ऊपर तो बड़ी भारी पोठरी बध रही है मधमंगल करे हैं हाँ पूजा पूजा करा करके आए हैं अपनी पुरोहिता करके पूजन करा करके आए हैं बोलना हमको भी तो दे ना ना ब्राह्मण को धन खाओगे का क्या हम तो सब खा लेंगे सबा टूट पड़े और मधुमंगल की पोथरी खोल करके सब खा पी जाए <laughs> आनंदपुर है तो वो ये कृष्णारे भक्ति स्मित भाग भजानी उस समय मैं कब आपका दर्शन करूंगा अब एक लीला बड़ी सुंदर और वो लीला आगे बढ़ करेंगे शिवप्रिया जी जिसमें लौट करके जा रही है शाम सुंदर का दर्शन न करके शिवप्रिया मुड़ करके देखना चाहती हैं और उस समय कह रही हैं अरे मेरी वो सखी नाई दिख रही है ऐसा कह करके श्री प्रिया मुड़मुड़ करके मैं पीछे रह जाऊंगी मंजरी जी कह रही है कि मैं जान बुझ करके उस समय पीछे रह जाऊंगी और पीछे रह कर के श्याम सुंदर को प्रिया जी को एक सेवा का अवसर प्रदान करूंगी प्रिया कहेंगे अरे वो विनोद मंजरी मेरे संग में आई वो कहाँ रह गई और ऐसा कहकर के पीछे मुड़मुड़ करके देखेंगे और श्याम सुंदर और शिवप्रिया इन दोनों के फिर से नयन मिलेंगे ऐसे कब वो अवसर होगा कि मैं बहाने से श्री हे श्री के आपको पीछे मुड़ने का अवसर दे करके श्याम सुंदर का दर्शन कराने का अवसर प्रदान करूंगी ऐसे अनेक अनेक संकल्प एक एक लीला में सेवा के विभिन्न संकल्प उनको करते हुए श्री विनोद मंजरी जी श्री विष्णुनाथ चक्रवर्तीपाद वे उन लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं और प्रिया प्रिया जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं बोल लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय नि गौर हरी मो जय श्राधे